महाभारत ध्रोण पर्व द्विचतर इंशोध्याय अभिमन्यु के पीछे जाने वाले पांडवों को जयद्रथ का वर के प्रभाव से रोक देना धृत्रट्ठवाच बालम्यंत सुखनम स्वबाबल सु दर्तम युद्धेशकुशल वीरम कुलपुत्र तनुत्यज गानेनीका सदस्वैश्चा जड़े अभी योधे दलि धृतराट्ठ बोले संजय अत्यंत सुख में पला हुआ वीर बालक अभिमन्यु युद्ध में कुशल था उसे अपने बाहुबल पर गर्व था वह उत्तम कुल में उत्पन्न होने के कारण अपने शरीर को निछावर करके युद्ध कर रहा था जिस समय वह तीन साल की अवस्था वाले उत्तम घोड़ों के द्वारा मेरी सेनाओं में प्रवेश कर रहा था उस समय युधिष्ठिर के सेना से क्या कोई बलवान वीर उसके पीछे व्यूह के भीतर आ सका था संजय युधिष्ठिर युधि शिखंडी सा धो मच्चाभ्युपतन रे तेन तो पथ जा पितरो मातुल सह अभ्यद्रमन परीपसनोंूाने का प्रहारीिण सजन युधिष्ठिर भीम से सात के दकुल सहदेव धृष्ट विराट द्रुपद के कई राजकुमार रोष में भरा हुआ धृष्ट केतु तथा मत्स्य देशी योद्धा ये सबके सब, सब युद्ध तल में आगे बढ़े अभिमन्यु के ताऊ चाचा तथा तो मामा गण अपनी सेना को व्यूह द्वारा संगठित करके प्रहार करने के लिए उद्यत हो अभिमन्यु की रक्षा के लिए उसी के बनाए हुए मार्ग से व्यूह में जाने के उद्देश्य से एक साथ दौड़ पड़े ताम दृष्टवा भवन और महत जामाता तव तेजस्वी उन को आक्रमण करते देख आपके सैनिक भाग खड़े हुए आपके पुत्र की विशाल सेना को रण से विमुख हुई देख उसे स्थिरता पूर्वक स्थापित करने की इच्छा से आपका तेजस्वी झा जयद्रथ वहां दौड़ा हुआ आया सैंधव से महाराज पुत्र राजा जयद्रथ पुत्र महाराज सिंधु नरेश के पुत्र राजा जयद ने अपने पुत्र को बचाने की इच्छा रखने वाले कुंती कुमारों को सेना सहित से आगे बढ़ने से रोक दिया उग्र धन्वा महेश्वासो दिव्यम अस्त्र वर्ध वाध छि रूप से प्रवणा दिव कु जैसे हाथी नीचे भूमि आकर वहीं से शत्रु का निवारण करता है उसी प्रकार भयंकर एवं महान धनुष धारण करने वाले वृद्ध छत्र कुमार ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके शत्रुओं की प्रगति रोक दीच अति भारह मंडे सैंधवे संजया हितम यदि काण्डवान् क्रोधान पत्र ट ने कहा संजय मैं तो समझता हूँ सिंधुराज जद्दत पर यह बहुत बड़ा भार आ पड़ा था जो अकेले होने पर भी उसने पुत्र की रक्षा के लिए उत्सुक एवं क्रोध में भरे हुए पांडवों को रोका अत्यभुत अहम मंदे बल च चैंधवे तस् प्रभु ब्रूहि मे वीर कर्मचा ब्रह्मत्म सिंधुराज में ऐसे बल और शौर्य का होना मैं अत्यंत आश्चर्य की बात मानता हूँ महामणा जयद्रथ के बल और श्रेष्ठ पराक्रम का मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन करो किम दत्तम हुतमृष्टम व किँ सुतप्त अथो तप सिंधुराजो सिंधुराज ने कौन सा ऐसा दान होम यज्ञ अथवा उत्तम तप किया था जिससे वह अकेला ही समस्त पांडवों को रोकने में समर्थ हो सका दबो व्रह्मचर्य वो सत्यमा महाराध्य विष्णुशनम जम सिुराटने सकता पार्थत नमेटाजाशीषम तथा साधुशरोमणि सूत यद्रतजो इंद्रियम अथवा ब्रह्मचर्यो वृत विष्णु शिव अथवा ब्रह्मा किस देवता की आराधना करके सिंधुराज ने अपने पुत्र की रक्षा में तत्पर हुए पांडवों को क्रोध पूर्वक रोक दिया भीष्म ने भी ऐसा महान पराक्रम किया हो उसका पता मुझे नहीं है संजय वाच द्रौपदी हरणी भसेने न निर्जित मानावान राजा वरार्थी तप संजय ने कहा महाराज द्रौपदी हरण के प्रसंग में जो जयद्रथ को भीम से से इनसे पराजित होना पड़ा था अपमान का अनुभव करके राजा ने वर भी तपस्या की प्रिय लगने वाले विषयों की ओर से संपूर्ण इंद्रियों को हटाकर भूख प्या और धूप का कष्ट सहन करता हुआ जयद्रथ अत्यंत दुर्बल हो गया उसके शरीर की नस नाडियाँ दिखाई देने लगी देव माराध्यक्ष ब्रह्म सनातनम भक्ता भगवान तत्म चक्रे तथो दयाम सपना पते सुत स्वी तो स्मे जयद्रथ की वह सनातन ब्रह्मस्वरूप भगवान शंकर की स्तुति करता हुआ उनकी आराधना करने लगा तब भक्तों पर दया करने वाले भगवान ने उस पर कृपा की और स्वप्न में जयद्रथ को दर्शन देकर उससे कहा जयद्रथ तुम क्या चाहते हो वर मांगो मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं भगवान शंकर के ऐसा कहने पर सिंधुराज जद्रथ ने अपने मन और इंद्रियों को संयम्बे रखकर उन रुद्रदेव को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा पांडवे यानहम संख्ये भीमवीर्य पर्र व्येयम रथे नैक समस्तानीति भारत एवंक्तस्तु देश जयद्रथम अथा बुभत ददा ते वरम सौम्य पिना पाथम धनंजय वार्य से संग्रम चतर पाण्डुनंदनावे द उक्वा बुद्यत पार्थिव प्रभो मैं युद्ध में भयंकर बल पराक्रम से संपन्न समस्त पांडवों को अकेला ही रथ के द्वारा परास्त करके आगे बढ़ने से रोक दू भारत उसके ऐसा कहने पर देवेश्वर भगवान शिव ने जद्रथ से कहा सौम्य मैं तुम्हें वर देता हूँ तुम कुंती पुत्र अर्जुन को छोड़कर शेष चार पांडवों को एक दिन युद्ध में आगे बढ़ने से रोक दोगे तब देवेश्वर महादेव ने एवं स्तु राजा जद्रथ का जद्रथ जाग उठा स तेन वरदान उसी वरदान से अपने दिव्य अस्त्र बल के द्वारा जद्रथ ने अकेले ही पांडवों की सेना को रोक दिया तस्तलघोषेण क्षत्रिया भयमा विशत पर हर्ष परम क्रोभवत उनके धनुष की टंकार सुनकर शत्रुपक्ष के क्षत्रियों के मन में भय समा गया परंतु आपके सैनिकों का बड़ा हर्ष हुआ दृष्टवा तू छत्र आभारम सिंध राजन, राजन उस समय सारा भार के ही ऊपर पड़ा देख आपके उलाहल करते हुए जिस ओर की सेना थी उसी ओर टूट पड़े इस श्री महाभारत द्रोण पर्वडी अभिमन्यु परमढ़ी अभिमन्युवधि जयद्रथ युद्धे चारोध्या इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु पर्व में जयद्रथ युद्ध विषयक बयालीसवां अध्याय पूरा हुआ